और है है में कर दिया है और बताती हैंग कभी जाते हैं zumal es können wir müssen wir das dann ist das war die lange hatte hatte müssen können wir hatten das war das dann इस तरह जा रहा था और वह अपने मजबूत का पांचवा द्वार है वीर इस संबंध में कुछ बातें जान लें, फिर हम छठवें द्वार की चर्चा में उतरे वीरी के संबंध में पहली बात तो ये जान लेनी चाहिए कि वीर के दो अंग हैं एक वीर की देह और एक वीर की आत्मा समस्त योग की प्रक्रियाओं में तंत्र की साधनाओ में पृथ्वी पर अनेक अनेक रूपों में पैदा हुआ धर्म की व्यवस्थाओं में वीरी का ऊर्जा गमन वीरी का ऊपर की तरफ उठना काम केंद्र से सहस्त्र अड़चन में जाती। जो शरीर शास्त्र को समझते हैं, वे इस बात पर भरोसा नहीं कर थे, क्योंकि ये बात असंभव है काम केंद्र पर जो विधि इकट्ठा है उसके शस्त्र तक जाने का न तो कोई मार्ग है न कोई उपाय है देव में ऐसा कोई मार्ग नहीं है जिससे वीरी उठ सके ऊपर वीरी का तो पतन ही हो सकता है देह शास्त्र की दृष्टि से उत्थान नहीं हो सकता क्योंकि नीचे जाने का ही मार्ग है ऊपर जाने का कोई मार्ग नहीं शरीर शास्त्र की दृष्टि से आधुनिक सब खोजों की दृष्टि से तंत्र योग धर्म की सब धारणाएं गलत हो जाती जब मार्ग ही नहीं है तो का उत्थान नहीं हो सकता ऊर्दोगमन नहीं हो सकता और जो चेष्टा में लगे हैं, वो व्यर्थ के काम में लगे हैं जो आधुनिक शरीर शास्त्र को पढ़ लेते हैं उनकी आस्था तंत्र और योग से तत्ण उठ जाती है स्वाभाविक क्यूँकी शरीर तो में कोई व्यवस्था ही नहीं है नाड़ियों के वीर ऊपर जा सके ये ठीक है और जहाँ तक विज्ञान जाता है वहां तक ये बात बिल्कुल ही उचित है ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कुछ और बात है जो विज्ञान से चूक जाती है और जब तक वो समझ में ना आ जाए तब तक आज के मस्तिष्क को वीर का ऊर्ध ग समझ में नहीं आ सकता जैसे शरीर है आपके पास विज्ञान तो शरीर को स्वीकार करता है आपकी आत्मा को नहीं और आपके भीतर जो जीवन है वो शरीर से प्रकट तो होता है लेकिन शरीर ही नहीं है और जैसा ये शरीर के संबंध में सच है ऐसा एक एक वीर के संबंध में भी सच है एक वीर दो चीजों से बना है तभी तो आपका पूरा शरीर भी दो चीजों से बन पाता है एक तो वीर की देह दिखाई पड़ने वाली और एक वीर की आत्मा है ऊर्जा है ना दिखाई पड़ने वाली संभोग में वीरिक स्त्री योनी में प्रवेश करते हैं दो घंटे तक जीवित रहते हैं अगर इस दो घंटे के बीच में उन्होंने स्त्री अंडे को उपलब्ध कर लिया पा लिया तो जो वीरिक स्त्री अंडे के निकट पास पहुँच कर स्त्री अंडे में प्रवेश कर जाएगा जन्म हो गया एक नए व्यक्तित्व का लेकिन लंबी यात्रा है वीरिकणों के लिए वीरिकण बहुत छोटे हैं, आंख से दिखाई पड़ने वाले नहीं और दो घंटे का उनका जीवन है अगर दो घंटे तक वो स्त्री अंडे तक नहीं पहुंच जाते हैं तो मृत हो जाएंगे इसलिए बड़ी तेजी से भागते हैं और बहुत छोटे कितने ही तेजी से भागे यात्रा पथ उनके लिए काफी लंबा है और समय बहुत छोटा प्रतियोगिता प्रतियोगिता शुरू हो जाती है, वो वो जो पूरे संसार में देखते हैं, उसका ही फैलाव है, क्योंकि एक संभोग में लाखों वीरिकल छूटते और उनमें से एक पहुंच पाता है लाखों नष्ट हो जाते हैं बीच में भयंकर संघर्ष है बड़ी प्रतियोगिता है और एक भी सदा नहीं पहुंच पाता कभी कभी पहुंच पाता है सही समय तो सभी नुष्ट हो जाते दो घंटे में वीरीकरण मर जाता है इस बात को थोड़ा ध्यान में समझ लें इसका मतलब ये हुआ है कि वीरीकरण जीवित भी होता है मुर्दा भी होता है तो जीवित वीरीकरण में और मुर्दा वीरीकरण में क्या फर्क है कुछ फर्क होना चाहिए जो किसी कण को जीवित बनाया है और फिर किसी क्षण में मुर्दा बना देता है तंत्र की योग की दृष्टि से वही फर्क वीर के दो कंग है। जब तक वीर जीवित है तब तक उसमें दो चीजें हैं, उसकी देह भी है और उसकी ऊर्जा आत्मा भी है दो घंटे में ऊर्जा मुक्त हो जाएगी वीर कण मुर्दा पड़ा रह जाए अगर इस ऊर्जा के रहते ही स्त्री कांण से मिलन हो गया तो ही जीवन का जन्म होगा अगर इस ऊर्जा के हट जाने पर मिलन हुआ तो जीवन का जन्म नहीं होगा इसलिए वीरी कण तो केवल देह है वाहन है वो जो ऊर्जा जो उसे जीवित बनाती है वही असली वीरी है वीरी की देह तो उत्थान को उपलब्ध हो सकती उसका तो वतन ही होगा क्योंकि वो पृथ्वी का हिस्सा है पदार्थ है पदार्थ का कोई उत्थान नहीं है पदार्थ नीचे ही गिरेगा वो जो देकरण की वो तो नीचे जमीन ही खींच रही है उसे लेकिन उस छोटे से न दिखाई पड़ने वाले वीरीकण में जो जीवन की ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ भाग रही है उसके लिए मार्ग की कोई जरूरत नहीं है। वो अद्रश्य अगर यही जीवन ऊर्जा स्त्रीकरण से मिल जाएगी तो एक नए व्यक्ति का जन्म हो जाएगा अगर यही ऊर्जा योग और तंत्र की प्रणाली से मुक्त कर ली जाए वीर है, तो आपके सहितार्थ तक पहुंच सकती है और जब ये सहतार्थ पर पहुंचती है ये वीर ऊर्जा तो आपके लिए नए लोक का जन्म होता है आप भी नए हो जाते हैं आपका पुनर्जन्म हो जाता है इस ऊर्जा के जाने के लिए कोई स्थूल भौतिक मार्ग आवश्यक नहीं है ये बिना बहुत एक मार्ग के यात्रा कर ले इसलिए जिन चक्रों की हम बात करते हैं, जिन सप्त तो चक्रों की वे शरीर में नहीं है वे सात चक्र दृश्य नहीं है इसलिए किसी परीक्षण किसी वैज्ञानिक विश्लेषण में उनको नहीं पाया जा सकेगा वे चक्र अदृश्य मार्ग पर है और उन चक्रों से ही ये ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है इस ऊर्जा का नाम वीर्य है आप जिसे सामान्यतः वीर कहते हैं वो केवल पदार्थ है वाहन है ऐसा समझे एक बीज है एक बीज को आप तोड़े तो उसके भीतर किसी पौधे का कोई अस्तित्व नहीं कितनी ही जांच परख करें बीज को तोड़कर उसके भीतर कोई वृक्ष छिपा है इसके खोजने का कोई भी उपाय नहीं है लेकिन वृक्ष जरूर छिपा है क्योंकि बीज को जमीन में गाड़ने और अंकुरित हो जाता है और वृक्ष निकलना शुरू हो जाता है बीज में वृक्ष था लेकिन अदृश्य था दिखाई नहीं पड़ता बीज दिखाई पड़ता था वो देह थी वृक्ष होने की जो क्षमता है ऊर्जा है, है वो अदृश्य थी शक्ति सदा अदृश्य है केवल देह दिखाई पड़ती है फिर पौधा पैदा हुआ तब भी आपको जो दिखाई पड़ता है वो भी देह क्योंकि वो जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं हरे पत्ते और शाखाएं वो नहीं है पौधा हरे पत्ते और साखड़ो के भीतर से जो आकाश की तरफ उठ रहा है प्राण जो जमीन से दूर हट रहा है जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा आपको दिखाई पड़ रहा है केवल वाहन वो जो भीतर यात्रा कर रहा है प्राण वो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा आप वृक्ष को भी काट डाले तो भी उसका पता नहीं चलेगा लेकिन आप वृक्ष को बढ़ते हुए देखकर कहते हैं जीवित है एक वृक्ष सूख जाता है बढ़ना बंद हो जाता है आप कहते हैं मुर्दा हो गया जीवन का लक्षण क्या है जीवन का लक्षण है ग्रोथ जीवन का लक्षण है बढ़ा जीवन का लक्षण है फैलाओ इसलिए हमने जीवन को ब्रह्म कहा है ब्रह्म का अर्थ है जो फैलता जाता है बड़ा होता जाता बड़ा होता जाता अन तक बड़ा होता जाता जो दिखाई पड़ता है वो उसकी देह जो नहीं दिखाई पड़ता है वही सहारा है एक वृक्ष जब सूख गया तो क्या सूख गया उसमें शाखाए वही है सब कुछ वही है जड़ें वही है लेकिन कोई पक्ष प्राण का उड़ गया अब बढ़ती नहीं होती अब चीजें ठहर गई वृक्ष ही बढ़ता है ऐसा नहीं पहाड़ भी बढ़ते हमारा हिमालय अभी भी बढ़ रहा है अभी भी जवान है कुछ पहाड़ बूढ़े हो गए सब पड़ा है बूढ़े हो गए नहीं बढ़ रहे कुछ पहाड़ मर गए जिनकी सिर्फ है हिमालय अभी अभी अभी भी भी ऊपर उठ रहा, है। अभी भी बढ़ रहा अभी जीवित हिमालय के प्रति इस मुल्क का इतने आदर का भाव उसकी ऊंचाई के कारण नहीं है उसके जीवन के कारण और अगर हमने हिमालय को महादेव का शिव का निवास बनाया है तो सिर्फ इसीलिए कि इस पृथ्वी पर जीवन की बढ़ती का वो प्रतीक और विराट प्रतीक और बढ़ता ही चला जाता है अभी भी जवान अभी भी उसकी बढ़ती नहीं रुकी है लेकिन जो दिखाई पड़ते हैं वो तो पत्थर लेकिन उन पत्थरों के भीतर जरूर कोई ऊर्जा छिपी है जो उठ रही है आकाश की ओर बढ़ रही है ये समस्त जीवन के संबंध में सच है और बीज के संबंध में जो मैंने कहा वही वीर के संबंध में क्योंकि वीर ये बीज है जिसे पौधों के बीज है ऐसा आदमी का बीज है उस बीच को तोड़ के भीतर की ऊर्जा का पता नहीं चलता क्योंकि तोड़ते ही वो ऊर्जा आकाश में लीन हो जाती है। उस ऊर्जा का दो तरह से पता चल सकता है एक ढंग है कि वीरी का कर्ण रज के कर्ण से पुरुष का कर्ण स्त्री के कर्ण से मिले तो जीवन प्रकट हो जाएगा एक बच्चा जन्म गया क्योंकि पुरुष का कर्ण और स्त्री का कर्ण दोनों अधूरे है आधे आधे और एक से जीवन का जन्म नहीं हो सकता जीवन के लिए पूर्णता चाहिए जैसे स्त्री पुरुष का कण मिलता है एक एक पूर्ण बन गया एक छोटी इकाई पैदा हो गई जो अब नहीं अब जो पढ़ सकती है एक उपाय तो है वीर कर्ण के भीतर छिपे जीवन को मुक्त करने का कि उसे विपरीत रज कण से मिला दे एक और भी उपाय है इस को प्रकट करने तब दो दे कर्ण की और की दो देहे नहीं मिलती बल्कि की और रज की ऊर्जा मिल जाती है सिर्फ ऊर्जा आधुनिक मनोविज्ञान अब स्वीकार करता है कि कोई पुरुष न तो केवल पुरुष है और न कोई स्त्री केवल स्त्री दोनों के भीतर दोनों हैं। होना भी चाहिए क्योंकि आपका जन्म होता है स्त्री पुरुष से मिलके इसलिए ना तो आप पुरुष हो सकते हैं और ना स्त्री पूरे पूरे आप आधे आधे होंगे आपका जो पहली इकाई निर्मित होती है उसमें आधी स्त्री है आधा पुरुष है फिर चाहे अब आप स्त्री हो और चाहे पुरुष इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी जो मिलावट है आपकी जो बुनियादी आधारशिला है उसमें आधा स्त्री का दान है आधा पुरुष का और ये दान कभी नष्ट नहीं हो सकता आप कुछ भी बन जाएं आप में आधी स्त्री होगी और आधा पुरुष होगा आपके भीतर दो ऊर्जाएं मिली दो शरीर मिले और उन दोनों शरीरों का जोड़ है और दो ऊर्जाओं का जोड़ है जिससे आप एक व्यक्ति बने आप वीरिकण दो तरह की आकांक्षाएं रखता है एक आकांक्षा तो रखता है बाहर की स्त्री से मिलके फिर एक नए जीवन की पूर्णता पैदा करने की एक और गहन आकांक्षा है जिसको हम अध्यात्म कहते हैं वो आकांक्षा है स्वयं के भीतर की छिपी स्त्री या स्वयं के भीतर छिपे पुरुष से मिलने की अगर बाहर की स्त्री से मिलना होता है तो संभव घटित होता है वो भी सुखद है भर के अगर भीतर की स्त्री से मिलन होता है तो समाज घटित होती है वो महासुख है और सदा के लिए क्योंकि बाहर की स्त्री से कितने मिलन मिल रहिएगा, वो मिलन छूट जाता है क्षण भर में क्षण भर को भी मिलन हो जाए तो बहुत मुश्किल है देह ही मिल पाती है मन नहीं मिल पाते मन भी मिल जाए तो आत्मा नहीं मिल पाती और सब भी मिल जाए तो मिलन क्षण भर को ही हो सकता है भीतर की स्त्री से मिलन सांस्वत हो सकता है उस सांस्वत मिलन के कारण ही समाधि फलित होती है बाहर की स्त्री से मिलना है तो वीरी कर्ण की जो देह है उसके सहारे ही मिलना पड़ेगा क्योंकि देह का मिलन देह के सहारे ही हो सकता है अगर भीतर की स्त्री से मिलना है तो देह की कोई जरूरत नहीं वीरी कर्ण की देह तो अपने केंद्र में काम केंद्र में पड़ी रह जाती है वीरी कण की ऊर्जा मुक्त हो जाती है वही ऊर्जा भीतर की स्त्री से मिल जाती है इस मिलन की जो आतंतिक घटना है वो सहस्त्रार में घटित होती है क्योंकि सहस्त्रार ऊर्जा का श्रेष्ठतम केंद्र है और काम केंद्र देह का श्रेष्ठतम केंद्र है काम है निम्नतम केंद्र और सहस्त्रार है उच्चतम ऊर्जा शुद्ध हो जाती है सहस्त्रार्थ पहुंच के सिर्फ ऊर्जा रह जाती प्योर एनर्जी और सहस्त्रार्थ में आपकी स्त्री प्रतीक्षा कर रही है और अगर आप स्त्री हैं तो सहस्त्रार्थ में आपका पुरुष प्रतीक्षा कर रहा है ये भीतरी मिलन इस मिलन को ही हमने अर्ध नारीश्वर कहा है हमने शंकर की मूर्ति बनाई है आधा पुरुष आधी स्त्री की आधा अंग पुरुष का है आधा स्त्री का ये इस ग्रह मिलन की सूचना है और ये अर्धनारेश्वर का जो मिलन है यह होता है कैलाश में गौरी गौरीशंकर पर, वो जो आपके भीतर सिर्फतम शिखर है हिमालय का सहसार कैलाश गौरी गौरीशंकर जो भी नाम दे वहां ये मिलन घटित होता है निम्नतम तल है काम केंद्र का वहां तो पशु भी मिल लेते हैं वहाँ मिलन होता है संभोग का श्रेष्ठतम केंद्र है मिलन का समाधि का वह कभी कोई बुद्ध कभी कोई महावीर अपने भीतर की स्त्री या अपने भीतर के पुरुष को खोज पाता है और जिस दिन ये घटना घटती उसी दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य उपलब्ध होता है उसके फले नहीं हो सकता है जब भीतर की स्त्री मिल गई तो फिर बाहर की स्त्री की कोई चिंता नहीं रह जाती जब भीतर का पुरुष मिल गया तो फिर बाहर के पुरुष की कोई खोज नहीं रह जाती और जब तक ये मिलन नहीं होता तब तक, तक खोज जारी रहेगी वीर का द्वार इस प्रक्रिया का द्वार है कैसे हम अपने वीर कण में छिपी हुई जीवन ऊर्जा को मुक्त करें और कैसे हमारे सहस्त्राण में छिपे हुए हमारे ही विपरीत ध्रुव से उसका मिलन करा एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि जब वो ध्यान करते हैं ये सक्रिय ध्यान करते हैं तो कुछ समय के लिए उनकी काम वासना बिल्कुल तिरोहित हो जाती है उससे उनको डर पैदा हो गया पूछा है काम वासना तिरोहित हो जाती है और शक्ति बहुत मालूम पड़ती है चेष्टा भी करें तो काम करत्य में नहीं उतर सकते हैं कुछ समय के लिए तो घबराहट होगी कि कहीं वो इससे किसी नपुन सत्ता को तो उपलब्ध नहीं हो जाएंगे कोई इम्पोटेंसी तो नहीं हो जाएगी और शक्ति बहुत मालूम पड़ती है जितनी कभी भी मालूम नहीं पड़ती उतनी मालूम पड़ती है लेकिन काम कृत्य में नहीं उतर सकते सौभाग्यशाली है ना, यही चाहिए कि शक्ति ज्यादा मालूम पड़े और काम करत्य में न उतरा जा सके उसका अर्थ है शक्ति ऊपर की तरफ दौड़ गई इसलिए काम केंद्र को शक्ति उपलब्ध नहीं हो रही और इस प्रक्रिया का पूरा प्रयोजन यही है कि आपके वीरीकरण नीचे पड़े रह जाएं और वीरीकरणों से वीर ऊर्जा मुक्त हो जाए एनर्जी मुक्त हो जाए और ऊपर की तरफ दौड़ने लगे जब एनर्जी ऊपर की तरफ दौड़ती होगी ऊर्जा ऊपर जा रही होगी तब आप काम केंद्र का उपयोग नहीं कर सकते तब काम केंद्र वस्तुतः धन नपुंसक हालत में पर यह सौभाग्य सौभाग्य है जीसस के मानने वाले साधुओं का एक संप्रदाय है अपने को आनक सर्फ जीसस कहता है जीसस के नपुंसक बड़ी मीठी बात है क्या आपको पता है ब्रह्मो को हम नपुंसक लिंग में रखे हैं ब्रह्म को न हम पुरुलिंग में रख सकते हैं ना स्त्रीलिंग में या तो वो दोनों है या दोनों नहीं है इसलिए ब्रह्म को हमने इस मुल्क में नपुंसतलिंग में रखा हुआ है सोच कर, नपुंसकता दो तरह की है कि आपके पास वीरी शक्ति ही ना हो ये निम्नतम स्थिति है एक और नपुंसकता है कि शक्ति आप पर विराट हो लेकिन काम के उन्स मुक्त हो गई हो। और ऊपर की यात्रा पर निकल गई हो वैसी नपुसंकता धनभाग्य है क्योंकि वही ब्रह्मचर्य है वही ब्रह्मचर्य है कि आप में ऊर्जा तो पूरी है लेकिन वासना नहीं उठती ऊर्जा विराट है लेकिन नीचे की तरफ बहने का भाव नहीं उठता सक्रिय ध्यान से ऐसा होगा उन मित्र ने यह भी पूछा है कि समझ में नहीं आता कि हु की आवाज से काम केंद्र पर कैसे चोट लगती होगी क्योंकि तो उन्होंने पूछा है है, कि तो नाभि तक ही जाती है, उसके नीचे नहीं जाती तो फिर श्वास में जो हु की प्रतिध्वनि गूंजती है वो नीचे तक कैसे जाती होगी बहुत बातें पहली आप सिर्फ श्वास नाक से वो नहीं लेते पूरे शरीर से लेते रोआ रोआ सांस ले रहा और अगर आपकी नाक खुली छोड़ दी जाए और सारे शरीर को पेंट करके सब रोए बंद कर दिए जाएं तो आप कितनी ही सांस लें तीन घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते क्योंकि आप सांस सब जगह से ले रहे हैं और सब जगह से लेना जरूरी हो तो आपका रोण रोण जीवित है वो अभी अपनी सांस ले रहा है आपका पूरा शरीर श्वास ले रहा है आपके शरीर में एक ऐसा टुकड़ा भी नहीं है जो बिना श्वास के हो तो जब हो हु की हुंकार आप करते हैं तो वो हुंकार सिर्फ आपके हृदय में और आपकी नाभि में जहां तक आपकी श्वास जाती वहीं तक नहीं गूंजती वो हुंकार धीरे धीरे जहां तक श्वास आपके शरीर में प्रवेश करती है रोए रोए तक वहां वहां तक गूंज जाती और जैसे श्वास रोए रोए में छिपी है वैसे ही काम वासना भी रोए रोए में छिपी काम केंद्र पर तो कंसंट्रेटेड है एकाग्र है लेकिन छिपी तो सब तरफ है शरीर में सिर्फ काम केंद्र ही काम केंद्र नहीं है और इरोटिक जोन्स भी है और अंग भी हैं शरीर के जो काम उत्तेजना से भर जाते हैं स्तन है इस भी काम उत्तेजना से भर जाते काम भी काम केंद्र पर कंसंट्रेटेड है वहां सर्वाधिक है लेकिन फैला है पूरे शरीर में जैसे श्वास फैली है ऐसी ही काम वासना भी फैली है जब आप चोट करते हैं हुकार की तो ये हुकार की चोट जहां जहां श्वास जाती है वहां वहां तक विस्तीर्ण हो जाती है आपके भीतर जहां जहां वायु है वहां वहां ये ध्वनि गूंज जाती है विस्तीर्ण हो जाती है इसलिए तो इतना आग्रह हाँ है मेरा कि बहुत जोर से करे कि जरा भी एक भी हिस्सा इस ध्वनि से वंचित ना रह जाए और आपके सारे शरीर की काम ऊर्जा पर ये चोट पड़ जाए और जगह जगह से काम ऊर्जा इस चोट से मुक्त होने लगे ये हेमरिंग हथौड़ी है। की तरह हम बीज को तोड़ रहे हैं भीतर तो बीज वहीं पड़ा रह जाए और बीज की ऊर्जा मुक्त हो जाए और ऊर्जा का नियम मुक्त होते ही ऊर्जा ऊपर की तरफ दौड़ दिए ऊर्जा दौड़ती ही ऊपर की तरफ जैसे लपट आपकी ऊपर की तरफ दौड़ती है, सब ऊर्जाएं ऊपर की तरफ दौड़ती है सब पदार्थ नीचे की तरफ गिरते हैं क्योंकि पदार्थ पर ग्रेविटेशन का गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है ऊर्जा पर गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और जब ऐसा होने लगे कि आपकी काम लगे की नहीं उठती है तो प्रभु को धन्यवाद देना और चिंता मत ले लेना और चिंता से डर के ध्यान करने से मत रुक जाना जल्दी ही भीतर समाधि गठित होगी और तभी पता चलेगा कि जिस शक्ति से समाधि मिल सकती थी तो उसको हम संभोग में व्यर्थ खोते रहे लेकिन जब तक वो नहीं मिली तब तक संभोग ही समाधि मालूम पड़ता है जब वो मिलेगी तभी तुलना हो सकती है तो बुद्ध और महावीर अगर आप पर बहुत दया से भर जाते हैं तो उस दया का बड़े से बड़ा कारण तो ये कि आप हीरे खो रहे हैं और प्रत्युत्तर में कुछ भी नहीं पा रहे हैं ना के बराबर इन्हीं हीरो से वो खरीदा जा सकता है जो फिर कभी नहीं खोएगा मनुष्य के जीवन की जो महत्तम यात्रा है वो संभोग से समाधि की ओर है और जब तक संभोग से हम समाधि तक नहीं पहुंच जाते तब तक गंतव्य नहीं मिला तब तक हम भटक रहे हैं अब हम इस सूत्र को लें ध्यान द्वार छठवा द्वार संग मर्मर के कलश जैसा है सफेद और पारदर्शी उसके भीतर एक स्वर्ण अग्नि जलती है वह प्रज्ञा की शिखा है जो आत्मा से निकलती है वीर मुक्त हो जाए काम केंद्र से तो ध्यान बनना शुरू हो जाता है जैसे जस जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे ध्यान होने लगते हैं संभोग में भी ध्यान होता है शायद इसीलिए हमारे मन में संभोग की इतनी प्रबल आकांक्षा है वो ध्यान की ही खोज है। पर हम और कुछ बता नहीं इसलिए पहले ही द्वार को हम सब कुछ समझ लेते हैं संभोग की पहली घटना है निम्नतम है ध्यान की ही फिर जैसे जैसे वीर ऊर्जा एक केंद्र से दूसरे केंद्र में उठती है ध्यान और गहरा हो जाता तीसरे केंद्र में और गहरा हो जाता है चौथे केंद्र में और गहरा हो जाता गहरा होता जाता है पांच में केंद्र से ध्यान की सिखा बहुत साफ हो जाती है पांचवा केंद्र है आज्ञा चक्र जिसको मैं तृतीय नेत्र आपसे कहता हूँ उसे रगड़े वो पांच पांचवा केंद्र वहाँ जब ध्यान की ओर काम की ऊर्जा वहाँ पहुँचती है तो बड़ा उज्जवल ध्यान होने लगता है पूर्ण उज्ज्वलता तो साथ में द्वार पर आती है ध्यान का द्वार है संग मरमर के कलश जैसा सफेद और पारदर्शी उसके भीतर एक स्वर्ण अग्नि जलती है वह प्रज्ञा की शेखा है जो आत्मा से निकलती ज्ञान शास्त्र में नहीं शब्द में भी नहीं ज्ञान है आपके भीतर छिपे ध्यान के कलश में उस ज्ञान का नाम प्रज्ञा है वो जो सिखा भीतर जल रही है ध्यान के कलस। और ध्यान ध्यान के में और पारदर्शी का बाहर भी उसकी किरणें दिखाई जो लोग को उपलब्ध हो जाते हैं उनके में, उनकी वाणी में उनके उठने बैठने में प्रज्ञा की झलक आने लगती वो जो भीतर छिपा है बाहर भी बहने लगता है तुम ही वह कलश है ध्यान का वो कलश तुम है अब तूने अपने को इंद्रियों के विषयों से विचिन्न कर लिया है तूने ने दर्शन पथ तथा श्रवण पथ की यात्रा कर ली है और अब तू ज्ञान के प्रकाश में खड़ा है अब तू तितिक्षा की अवस्था को उपलब्ध हो गया है, वीर के पांचवे द्वार के बाद ये घटनाएं अपने आप घट जाती ये उसके परिणाम कि व्यक्ति इंद्रियों से विन्न हो जाता है इंद्रियों से हमारा जोड़ संभोग की आकांक्षा के कारण काम वासना ही हमारी इंद्रियों और हमारे बीच जोड़ है जब काम वासना ही मुक्त हो जाती है तो इंद्रियों से हमारा संबंध विच्छिन्न हो जाता है हाथ से मेरा संबंध क्या है मेरा हाथ से संबंध दो तरह का है? एक तो वो है जो मेरे हाथ की हड्डी टूट जाए फ्रैक्चर हो जाए तो डॉक्टर जानता है कि क्या संबंध है वो हड्डी को फिर जोड़ देगा वो मेरे देह का देह से संबंध है एक और संबंध है मेरे हाथ का जो वास्तविक संबंध जिसको कोई डॉक्टर नहीं जोड़ सकता कोई डॉक्टर नहीं तोड़ सकता वो संबंध है मेरे स्पर्श की वासना ये हाथ से मैं छूता हूँ हाथ से मेरे दो संबंध एक मेरे देह का संबंध है कि हड्डियों से हड्डियां जुड़ी है वो यांत्रिक है एक दूसरा संबंध है मेरे स्पर्श की वासना वस्तुता उसके कारण ही मैं हाथ से जुड़ा हूँ जिस दिन मेरे स्पर्श की वासना पूरी तरह समाप्त हो जाए उस दिन हाथ से मैं नहीं जुड़ा हूँ हाथ भला मुझसे जुड़ा हो जो के संबंध में सही है वही सब इंद्रियों के संबंध में सही है जन्मिंद्री से आप जुड़े हैं चमड़ी से हड्डी से वो अलग बात है गहरा जोड़ तो आपकी काम वासना का है इसलिए कभी आपने ख्याल किया मन में काम का विचार की जन्मिंद्री तत्काल प्रभावित हो जाती मन में विचार उठा नहीं की जन्मिंद्री प्रभावित हुई नहीं तो एक विचार का जोड़ है गीतर वासना का जोड़ है उस वासना के जोड़ को जैसे ही ऊर्जा ऊपर उठने शुरू होती है टूटता जाता है फिर हाथ रह जाता है लेकिन छूने की वासना नहीं रह जाती तब आप चीजें उठा भी सकते हैं छू भी सकते हैं लेकिन छूने की कामना तिरवत हो गई चीजें छू जाएंगी लेकिन छूने का कोई मोह कोई पागलपन आपके भीतर नहीं इंद्रियों का आप उपयोग कर सकेंगे लेकिन इंद्रिया अब आपकी गुलाम है और मालिक नहीं और ये घटना तभी घट सकती इसको कोई उल्टे ढंग से घटाना चाहे तो मुश्किल में पड़ जाता है कोई इस डर से कि हाथ में छूने की वासना है इसलिए हाथ काट डालो और आंख में सौंदर्य को देखने की वासना है इसलिए आंख फोड़ डालो ये भी लोग करते हैं ये पागलपन है क्योंकि आंख फोड़ डालने से भी वो जो देखने की वासना थी वो नहीं छूटेगी अंधी आँखों के भीतर भी खड़ी रहेगी फूटी आँखों के भीतर भी खड़ी रहेगी आप आंख बंद कर ले सपने देखेंगे आप जो बाहर देखते थे वो भीतर ही देखने लगेंगे सारा संसार भीतर आ जाए। अगर सुंदर स्त्री को देखने की कामना थी आँख फोड़ ली डर से कहीं न होगी आँख न रहेगा बांस न बजेगी बांसरी इतना आसान नहीं है बांसरी का बंधन बांस की वजह से बांसरी बचती ही रही बांसुरी बचती है भीतर के किसी राग की वजह से बांस ना होगा तो कहीं और बजेगी किसी और ढंग से बजेगी बजेगी अगर बांस ना होगा तो बाहर प्रकटना होगी भीतर ही बचती रहेगी बांस से बांसुरी बचती होती तो बड़ी आसान बात थी बांस को तो तोड़ देते बांसुरी का बजना भी टूट जाता बांस को हम उठाते ही इसलिए है बांसुरी बनाते ही इसलिए कि भीतर वो बज रही है पहले उसको प्रकट करना इंद्रियां बांस की पोगरी है और भीतर से जो रस वासना का बहरा है, वही असली चीज है बांस को तोड़ने में मत लगना ना समझ उसमें लगते है भीतर के रस को ही मुक्त करने में लगना बा जाएगी बजना बंद हो जाएगा कोट पे भी रखी रहे बांसरी तो बजना बंद हो जाएगा अगर वासना से मुक्ति हो गई तो वीरी को ऊपर की तरफ ले चलना वीरी को नीचे के से मुक्त करना अपने आप इंद्रियों से संबंध विच्छिन्न होने लगेगा सूत्र कहता है तू ने यहाँ तक पहुंचकर वीरी के मार्ग तक पहुंचकर दर्शन पथ श्रवण पथ की यात्रा कर ली जो भी देखने योग्य था वो देख लिया जो भी सुनने योग्य था वो सुन लिया ये भीतर के संबंध में है जो वीर के द्वार पर पहुंच गया उसे जो भी देखने योग्य भीतर के जगत में वो देख लिया जो भी सुनने योग्य है वो सुन लिया अब तू ज्ञान के प्रकाश में खड़ा है अब न सुन रहा है तू न देख रहा है तू अब तू खुद प्रकाश में डूबा हुआ है अब इतना भी फासला नहीं है कि सुनना और देखना अब तू खुद ही ज्ञान हुआ जा रहा है लीन हुआ जा रहा है तू प्रकाश में खड़ा है अब तो तितिक्षा की अवस्था को उपलब्ध हो गया है। इस प्रकाश के क्षण में प्रतिक्षा उपलब्ध होती है तितिक्षा का अर्थ है अब तो जिस सुख और दुख समान है अब तो जिस सुख और दुख में कोई भेद नहीं इसका मतलब ये नहीं की सुख पता नहीं चलेगा दुख पता नहीं चलेगा अगर बुद्ध के पैर में भी कांटा चुभाइएगा तो दर्द पता चलेगा शायद आपको जितना पता चलता है उससे भी ज्यादा चलेगा क्योंकि बुद्ध की संवेदनशीलता सेंसिटिविटी परम ये तो पता चलेगा कांटा चुभेगा तो दर्द पता चलेगा लेकिन दर्द दुख नहीं देगा वो अलग बात है बुद्ध के हाथ पर एक सुकोमल फूल रखिएगा तो सुकमल फूल की नाजुकता उसकी कोमलता उसकी गंध उसका सौंदर्य सब पता चलेगा ये सब प्रती होगी ये सब अनुभव बनेगा लेकिन इससे कोई सुख नहीं होगा क्या मतलब इसका कि काटा गढ़ेगा तो दुख नहीं होगा काटा गढ़ेगा तो कष्ट होगा दुख नहीं होगा कष्ट बाहरी घटना है शारीरिक घटना है तो उसकी व्याख्या है जब कांटा पैर में गढ़ता है तो ये तो कष्ट होगा ही कष्ट का मतलब पृथ्वी होगी पैर खबर देगा पैर के तत्काल खबर भेजेंगे, संदेश भेजेंगे मस्तिष्क को कि कांटा का लेकिन मस्तिष्क इसकी व्याख्या नहीं करेगा मस्तिष्क ये नहीं कहेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था मस्तिष्क ये नहीं कहेगा कि ऐसा अब कभी ना हो मस्तिष्क ये नहीं कहेगा कि मैं शिकायत करता हूं परमात्मा से कांठा क्यों बड़ा मस्तिष्क इसे स्वीकार कर लेगा कि ठीक है हाथ में फूल हो खबर मिलेगी लेकिन मस्तिष्क व्याख्या नहीं करेगा कि ये फूल रोज रोज ऐसा ही मेरे हाथ में हो कि कल नहीं होगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा कि कल नहीं था तो मेरी जिंदगी बेकार थी अब मेरी जिंदगी में अर्थ है ऐसी व्याख्या नहीं करेगा सुख दुख व्याख्याएं हैं कष्ट सुविधाएं असुविधाएं तथ्य है तथ्य पता चलता रहेगा व्याख्या विलीन हो जाएगी सुख दुख हमारी कामनाएं सुविधाएं असुविधाएं बाह्य जीवन के तथ्य है तिथिक्षा का अर्थ है अब बाहरी घटनाएं भर पता चलेंगी उनके कारण भीतर कोई घटना नहीं निर्मित होगी कोई आग्रह कोई अपेक्षा निर्मित नहीं होगी कांटा गड़े तो ठीक हाथ में फूल वो तो ठीक बुद्ध जैसे भीतर थे कांटे गड़ने के पहले वैसे ही कांटा गड़ने पर भी रहेंगे बुद्ध जैसे थे फूल हाथ में आने के पहले बुद्ध भीतर वैसे ही रहेंगे उस भीतर के लोक में बाहर की घटनाओं से कोई भी रूपांतरण नहीं होगा भीतर वही स्थिति बनी रहेगी ये भीतर वही स्थिति बनी रहेगी चाहे बाहर कुछ भी घटे इसका नाम है ओ नाजो अब तू सुरक्षित है कहता है ओ सिद्ध नार्जोल, सिद्ध तिब्बती शब्द के लिए अब तक डर था वीर की यात्रा ध्यान बन गई अब डर नहीं अब तू सुरक्षित पापों के विजेता अब पाप जीत लिए गए एक बार जब किसी ने सातवे मार्ग को पार कर लिया है। तब समस्त प्रकृति आनंदपूर्ण से भर जाती और पराजित अनुभव करती अब आगे की एक झलक ये सूत्र देता है छठ द्वार है ध्यान अब सातमा ही बचा है अब मंजिल बिल्कुल पास अब एक कदम और कि ध्यान का कलश भी टूट जाएगा रह जाएगी शुद्ध प्रज्ञा अभी झलक मिल रही है जैसे एक लालटेन हो कितना ही शुभ्र हो तो कितना ही शुद्ध और पारदर्शी दिखाई भी न पड़ता हो तो भी जरा सा फासला अभी कायम में। कांच की एक दीवार है और उसके भीतर है जोखी ध्यान कांच की दीवार है समाज में कांच की दीवाल का भी टूट जाना पर कांच की दीवाल भी दीवार है अभी भी थोड़ा फांसला है और कांच कितना ही शुद्ध हो शुद्धि भी बीच में खड़ी हो तो वो भी तो अवरोध है वो भी टूट जाएगी सातवे में, में सब अवरोध गिर जाएंगे मात्र प्रज्ञा मात्र बोध अवेयरनेस क्या सच्चिदानंद कहा वही भर शेष रह जाएगा इस सातवे की घटना जब घटती है जब कोई स्रोत में प्रविष्ट नदी की धार में बाहर श्रोतापन या सोवानी ये बहुत तिब्बती शब्द है सोवानी, अर्थ है जो नदी में प्रविष्ट हुआ था पहले द्वार पर वो जब सातवे द्वार को पार कर जाता है तब समस्त प्रकृति आनंदपूर्ण पूर्ण आश्चर्य से भर जाती और पराजित अनुभव करती है इसे थोड़ा समझे तो बहुत कीमती बहुत गुड़ और हमारे ख्याल में ना आए क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है हमारे भीतर जब आप क्रोधित हो जाते हैं तब प्रकृति जीतती है और आप हारते हैं जब आप काम वासना से भर जाते हैं तो प्रकृति जीतती है और आप हारते हैं तब पृथ्वी की शक्तियां जीत जाती हैं और ऊपर उड़ने वाली ऊर्जा ऊपर जाने वाली ऊर्जा झटक के नीचे गिर जाती है संभव के बाद सभी को जो एक उदासी एक विशाल और पश्चाताप का भाव घेर लेता है वो प्रकृति से पराजय के कारण क्रोध के बाद क्रोधी से क्रोधी आदमी को भी लगता है कि गलत हुआ न होता तो अच्छा था क्यों लगता है ऐसा और आदमी क्रोधी है आदमी दुष्ट प्रकृति का है कठोर है उसको भी लगता है कि बुरा हुआ क्या बुरा लगा क्या उसे ही बुरा लगता है की मेरे क्रोध के कारण दूसरे को चोट पहुँची नहीं वो काफी कठोर है दुश्ट है, दूसरे को चोट पहुंचाने में तो उसे रस आता है उससे पश्चाताप नहीं होता पश्चाताप ये होता है कि मैं हारा, जब भी हारोध उसे पकड़ लेता है तो उससे कोई बड़ी ताकत जैसे उसे खींच के चला देती और वो अपने बस में नहीं रह जाता इसका पश्चाताप होता है संभोग में जो पश्चाताप होता है वो ये नहीं की संभोग में कोई दुख संभोग में सुख का पश्चाताप ये होता है कि मुझसे विराट पर शक्ति ने मेरे गर्दन पकड़ ली और मुझे चला दिया और मैं कुछ भी न कर पाया पश्चाताप हार का है एक का। पाप हम कहते ही उसे हैं जिसके पीछे आपको हार की प्रती हो और पुण्य हम कहते ही उसे है जिसके पीछे आपको जीत की प्रतीति हो जिस काम को करने से आपको भीतर गौरव का अनुभव लगे की मैं मुक्त हुआ कोई प्रभु शक्ति मुझे खींचती नहीं मैं खुद शक्तिशाली हो गया हूँ उस प्रती का नाम उस प्रती ना बात नाम पाप है जब आपको लगे कि किसी और ने मुझसे कुछ करवा लिया मैं अपना मालिक रहा था गुलामी का बोध पाप है मालिकित का बोध पुण्य है इसलिए हम सन्यासी को स्वामी कहते सिर्फ कि दीदे दीदे है सिर्फ इसीलिए अब वो धीरे धीरे स्वामी की तरफ बढ़ रहा है और धीरे धीरे उसके भीतर जो जो दास्ता के तत्व है उन्हें वो निकाल बाहर करेगा नष्ट करेगा और हर मौके को अपनी माल अपना मालकीय जन्मों जन्मो तक हम हारते हैं पराजित होते है प्रकृति मान लेती देती है की हम जीत नहीं सकते सोचे आप खुद ही इसी जिंदगी को सोचें, दूसरी जिंदगी का तो आपको पता भी नहीं इसी जिंदगी में कितनी बार तय किया है कि नहीं करेंगे क्रोध और फिर फिर किया एक भी बार जीत नहीं पाए तो आपके भीतर जो क्रोध की ऊर्जा है जो पृथ्वी की कसित है आपके भीतर जुम्मन की तरफ खींचने की जो ताकत है वो आज स्पष्ट हो गयी है कि तुम्हारी बातों का तुम्हारे वचनों का तुम्हारी कसमों का कोई मूल्य नहीं तुम तो नाहक बखवास किया हरते हुए क्योंकि जब भी होता है वही होता है जो प्रकृति चाहती आपके लिए क्या होगा? बका जन्मो जन्मो से प्रकृति आश्वक्त है आपसे कि आप भरोसे के आदमी हो आप कितनी मंदिर जाओ पूजा प्रार्थना करो कितनी कसम खाओ कितने गुरुओं के चरणों में भटको प्रकृति जानती है कि तुम ना गया वहा ना सर गमा रहे अखिल तुम मेरी ही शरण हो सब करके तुम मेरी आ जाते हो सुबह के भटका तक लौट आता है ज्यादा देर नहीं लगती प्रकृति को आपकी बातों में कोई चिंता पैदा नहीं होती इसलिए जब पहली दफा कोई व्यक्ति नारजोल की सिद्ध की अवस्था में पहुंचता है और काम ऊर्जा स्पर्श कर लेती है ऊपर के केंद्रों का समस्त प्रकृति आनंदपूर्ण आश्चर्य से भर जाती है और पराजित अनुभव करती आनंदपूर्ण आश्चर्य से भर जाती और पराजित अनुभव करती है बड़े विपरीत शब्द है पराजित अनुभव करती क्योंकि सदा वो विजेता थी और आप रहे हुए थे पहली दफा आप जीत गए और प्रकृति गई इसलिए पराजित अनुभव करती है अनुभव नहीं करती आनंदपूर्ण अनुभव करती एक रहस्य है और वो ये कि जिसको आप गुलाम बनाते हैं आप भी उसके गुलाम बन जाते हैं किसी को गुलाम बनाना आसान नहीं गुलाम बनाने में खुद भी उसके गुलाम बनना पड़ता है सूर्य महीने एक आदमी एक गाय को बांधते जा रहा था रास्ते पर उसे मिल गया एक सूफी फकीर फरीद फरीब ने अपने शिष्यों से कि आदमी को तो ज्ञान दूंगा गाय वाला आदमी गिर गया उसके शिष्य घेर के खड़े हो गए फरीद की ऐसी ही शिक्षा लेने की आदत है उसने कहा देखो मैं तुमसे तो पूछता हूँ उसमें गुलाम कौन है शिष्य ने कहा भी कोई पूछने की बात है गाय गुलाम या आदमी मालिक तो फरीद ने कहा अगर ये सच है तो अगर उन दोनों के बीच का संबंध तोड़ दिया जाए तो गाय आदमी को खोजेगी क्या आदमी गाय को खोजेगा तो आदमी गाय को खोजेगा फिर गुलाम कौन जिसको हम बांधते हैं उससे हम भी बन जाते हैं और बड़ी सूक्ष्म गुलामी पैदा हो जाती है मालिक भी गुलाम होता है सूक्ष्म पूर्ण मालिक तो वही होता है जो जो किसी को गुलाम नहीं बनाता तो प्रकृति भी आपको गुलाम बनाए हुए है लेकिन जिस दिन आप मुक्त होते हैं उस तो दिन वो भी आनंद से भर जाती क्योंकि वो भी आपसे मुक्त हुई पृथ्वी को भी झंझट आपकी मिट्टी आपको छोटी झंझट नहीं है अपने लिए ही झंझट है ऐसा नहीं आप इस पूरी पृथ्वी के लिए झंझट आप उपद्रव के स्रोत आपको बांध बांध के लिए रखना पड़ता है जितना आप मुक्त होते हैं आपको बांधने की श्रम जाती है समस्त प्रकृति आनंदपूर्ण आश्चर्य से भर जाती है आनंद भी होता आशीर्वाद भी की तुम और ये कर सके तुमसे कोई आशा नोसे तुम बड़े भरोसे तुम भी ये कर सके इतने जन्मों तक भटकते भी तुम जीत सके इतने जन्मों की पराजित होने की आदत को भी तुम तोड़ सके स्वभाव का जाता है रजत तारा वचन है रजक तारा अब जल पे इशारों से रजनी कंधा को यह समाचार बताते अपने कलकल स्वर में को कथा सुनाता है सागर की काली लहरें गर्जन करके यही बात सैनिक चट्टानों को बताती गंध भरी हवाए घाटियों के कान में इसका ही गीत गाती और चीन के शानदार वृक्ष बड़े रहस्यपूर्ण ढंग से गुणगुनाते हैं बुद्ध का उदय हुआ है आज के बुद्ध का ये हमें कठिन लगेगा और लगेगा शायद काव्य है लगेगा कवि की कल्पना अगर ऐसा लगा तो आप मुद्दा चूक गए तो आप समझ ना पाए कि बात क्या है ऐसे सूत्रों को लिखने वाले लोग कविताओं में नहीं उलझते ऐसे सूत्रों को जानने वाले लोग कल्पनाओं से नहीं खेलते हैं। कहने का काम है क्योंकि ही जिस दिन बुद्ध का जन्म होता है कोई एक व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध होता है तो उसके साथ ये सारी प्रकृति में झंझान आ जाती है ये घटना असाधारण ये कोई छोटी घटना नहीं है जिसे ज्वालामुखी फूट पड़ जाता है सारी पृथ्वी कंपन से भर जाती है। भी ज्वालामुखी का विस्फोट है पदार्थ का नहीं चेतना का इसकी तरह तरण सारी प्रकृति को स्पर्श करेगी कुछ भी अछूता नजर जाए। दुर्ध की घटना एक्सप्लोसिव घटना में चैतन्य का कण कण प्रभावित होगा आच्छादित हो, आच्छा हो जाए और ये सारा जगत चैतन्य से बना है इसमें पत्थर की भी आत्मा है हम भी देख पाते क्योंकि तो तो तो हमारी आंखें पथरीली पत्थर की भी आत्मा है यहां झरने की भी आत्मा है यहाँ सागर की भी आत्मा है यहाँ जो भी है जान तब सब आत्माण है और जब बुद्धत्व की घटना घटती है और एक व्यक्ति समस्त बंधनों के बाहर हो जाता है और एक व्यक्ति परम स्वतंत्रता को प्राप्त होता है और एक व्यक्ति समस्त अहंकार समस्त मुक्त होता है एक व्यक्ति के जब सारे बंधन गिर जाते हैं तो ये काव्य सत्य हो जाता है यह सत्य हो जाता है तो रजत तारा अपने जलते इंसानों से रजन गंधा को यही समाचार बताता रात खिलाधा का पुल, फूल उससे भी यही यही कहते हैं का हुआ है। अपने से कंकर पत्रों से सुनाता है। सागर की काली लहरें गर्जन करके यही बात श्रेणी के तानों से कह जाती है गंध इसी कर गी बनाती हैं। चीर तो शानदार वृक्ष बड़े रहस्यपूर्ण ढंग से बनाते हैं बुद्ध का उदय हुआ है आज के बुद्ध का अब वह पश्चिम में उज्जवल स्तूप की तरह खड़ा है जिसके मुख पर शाश्वत भाव का उदयमान सूर्य अपनी प्रथम महागौरवयी किरणों से बरस रहा है उसका मन एक शांत और असीम सागर की तरह तटी अंतरिक्ष में फैलता जा रहा है और वह जीवन मृत्यु का अपने मजबूत हाथों में धारण किए हुए ऐसा नवजात बुद्ध जैसे खड़ा है पश्चिम मुख उसका पूर्व की तरफ और बुद्धत्व के उदय का सूर्य बांध सूर्य का सूर्य अपनी पहली किरण उसमें डाल रहा है और पश्चिम में उज्ज्वल स्तूप की तरह खड़ा है जिसके मुख्य शास्व भाव का उदय मंसूरी अपनी प्रथम महागौरवयी किरणों को बरसा रहा है उसका मन एक शांत और असीम सागर की तरह तटहीन अंतरिक्ष में फैलता जा रहा है इस सूरज के उदय होने के साथ ही उसकी चेतना फैल रही है जैसे जैसे यह सूरज फैल रहा है और जैसे, जैसे सूरज के किरणों का ताना बाना फैल रहा है वैसे वैसे उसकी चेतना भी फैलती जा रही है क्योंकि यह सूर्य कोई बाहर का सूर्य नहीं उसकी चेतना ही सूर्य अंत हीन अंतरिक्ष बन जाएगी उसकी आत्मा उसकी कोई सीमाएं न होगी की देख और वो जो व्यक्ति था खो जाएगा वो जो दीप था खो जाएगा, जाएगा। सागर ही रह जाएगा जा सीमा में बना था नहीं होगा असीम ही रह जाएगा बुद्ध ने कहा है ज्ञान के हो जाने पर कि जिस मकान में मैं अब तक जन्म जन्म तक रहता आया उसकी दीवार अब तो भीतर का शून्य आकाश रह गया जिससे हम समझते हैं अपना होना वो हमारी दीवारों के कारण एक दिन दीवार दीवार आखिरी दीवार गिर रही है वो कांच की दीवार पारदर की दीवार अब ध्यान भी मच जाएगा सुख चैतन्य रह जाएगा और चैतन्य असीम है कोई सीमा नहीं जीवन में मृत्यु को अपने मजबूत हाथों में धारण किए हुए अब जीवन मृत्यु दोनों के वो पार हो गया जीवन मृत्यु दोनों उसके हाथ में न वो जीवन है न वो मृत्यु जब तक हम जीवन से बंधे हैं तब तक मौत से भी बंधे और जब तक हम जीवन चाहते हैं तब तक हमें मौत नहीं मिलती रहेगी जब तक जन्म है तब तक मौत होगी अब इस बुद्ध के हाथ में जीवन और मृत्यु दोनों इसके हाथ में ये स्वयं दोनों से अलग और पृथक है ये तीसरा है इसका कोई नाम नहीं, नहीं। अमृत जीवन कहते हैं वो केवल इस पृथ्वी की भाषा में इस पृथ्वी में जीवन की आकांक्षा से भरे हुए की समझ में आ सके इसलिए अन्यथा न वो जीवन है न वो मृत्यु दोनों के पास आश्वक्ता इस छठ द्वार के बाद उस तो शाश्वत में लग जाएगी असूम हो जाएगा बूंद सागल हो जाएगा, वीर से ध्यान का द्वार खुलता है ध्यान से The question is asked: You say, "I have come not to teach, but to awaken." What do you mean by it? Teaching is not the basic thing. So, teaching can give you knowledge, but not wisdom. Teaching can give you doctrines, but not transformation. You will become more knowledgeable, but that makes no difference to the quality of your consciousness. You can be taught many things. But he would remain the same. Information is gathered. You know more. Knowledge is accumulated, but the being within remains the same. The being cannot be changed through knowledge. it can be changed only through awareness greater awareness expanding consciousness so when i say i have come not to teach but to enable I, mean i am not i am not teachers i am not interested to make your knowledge more to make you more informed that is to say I want to dispute to make your life more burden you are already burdened too much i want to make you unburdened so i'm not going to give you more knowledge rather on the contrary i will despise on knowledge you must be free of all that nonsense you know you know too much about god too much about religion too much about soul you know too much and that has not helped that has not led you anywhere anywhere is spiritual side heavy on you Doctrines have become dead weights. Throw all that. When I say I have come to awaken, I mean throw all that. Be unburdened. Be free from knowledge, so that you can know. When one is freed from knowledge, one can know. Mind is a quality of your being, and man can grow into dimensions. The dimension of knowledge are the dimension of being. For example, if you meet Kabir, or you meet Muhammad, they were not men of knowledge, men of letters. They were not even educated. They were totally uneducated. If you meet Kabir, You are not meeting a man who knows. You are meeting a man who is, and this is the difference between being and knowledge. He will affect you. He will change you by his being. If you ask him questions, he would not be able to answer. And even if he's able. In order to make you silent, even if he teaches, he teaches in order to destroy your knowledge. Guruji used to say, "Come to me only if you are ready to leave your knowledge. Come to me." only if you are ready to renounce both you know because only a single word with a challenge press eros is you can't have nothing too much of your will and necessary only essential conductivity in hypothesis it you have to think through And now that writing on your soul is destroying you, throw it. Be a clean slate again. That's what I mean. I, I'm here to awaken to you. But I teach, I talk, because you can understand only. The language of words. You are not yet capable to understand the language of silence, and you will be able. I will not speak. I will not talk. This is just to help you through your own language. For example, if there is one no paw in your feet. And I want to pull it out. I may use another tar, but that doesn't mean that I believe in the other tar. Your tar in the feet can be pulled out by another tar. Then I will throw both. They are the same. I teach because you are so much better than the teachings. This teaching is just a pan to pull out your pan. The mud that are pulled both will be thrown. I am not going to replace your knowledge. It is not that you have to throw what you know and put in its place what I am teaching. Throw both. Be totally unburdened and clean, fresh, empty. Because only in emptiness the divine can descend in you. Clear the room. Because if you are nonic, there is no room within you. You don't have any space. You are just a junkyard. Create a space. Throw out all that is there in the mind. Throw it out. Create some room. Only that room can become the host, host for the divine guest. Now get ready.